द्रम पशेम क्षेजरांगे सुुवा गुशस्तनूिसेमदेवीत जुस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ा विश्वेद स्वस्ति नक्षो अरष्टनेमी स्वस्न नो बृहस्पतिर्द शातिशाशा शंकर शंकराचार्यं केशवं बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवरो गुररात्मे मूर्तिभागिनेोम वदव्यादेहाय दक्षिणमूर्त नमः शांति शांति शांति अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग्य प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के तृतीय प्रकरण का विचार हो रहा है इस प्रकरणस्थ छाओं का विचार हम लोग कर चुके हैं भाष्य में तथा टीका में यह विचार पूरा हुआ सातवीं कंडिका का विचार आज होना है सातवीं कंडिका का उच्चारण कर लें <coughs> सातवी कंडिका के अवतरण में टीकाकार लिखते हैं ऐसे वो भाष्य का अवतरण है भाष्य के समय देखते हैं तो अथ ऊर्ध्व उदा उध्व उदान अथ एकया एक ऊर्धान एक पुण्यन पुण्य लोक नयती पापेन पाप्या मनुष्यलोक तो उड़ान वायु जो प्राण का वृत्ति विशेष है उसका स्थान इस शरीर में बताना बाकी है तो उसे बताया जा रहा है अथ आनन्तरी अर्थ में है व्यान वायु के स्थान स्थानकथनान्तरम अथवा अथ शब्द का अर्थ निकलेगा तो एक यानी जो बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो सौ एक नाडिया बताई गई उनमें से जो प्रधान एक नाडी है उसे एक शब्द से लेना है वो तो प्रधान एक नाड़ी कौन है तो वो है सुसुमना नाम की तो उस सुसुमना नामक प्रधान नाड़ी से ऊर्ध्व उदान यानी ऊर्धन उदान तो वह आ, उर्ध गामी होकर के उदान वायु कहलाता है प्राण का वृत्ति विशेष तो इसका अर्थ है कि प्राण का उदान नामक जो वृत्ति विशेष है उसका स्थान ये सुसुमना नाडी है शुरू में तो रहता है संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के और इसका कार्य जीवित अवस्था में कुछ नहीं है जब प्रारब्ध संपन्न होता है पूरा होता है भोग करके और अंतिम समय आता है तो वह जीवात्मा को उसके भावी जन्म के प्रारब्ध के अनुसार ले जाता है ब्रह्मलोक स्वर्गलोक या अन्य मनुष्यलोक और मनुष्यलोक से में भी ये ले जाने का कार्य उड़ान का है। तो ये ऊर्ध उर्ध्व उड़ान? न पुण्य लोक नयति। तो जो पुन्य कर्म करने वाले लोक हैं उन जीवों को प्राणियों को पुण्य न यानि पुण्य न कर्मणा पुण्य कर्म है शास्त्र विहित कर्म और इससे केवल कर्म तथा कर्म उपासना समुच्चय दोनों को लेना तो जो केवल कर्मकारी हैं उन्हें स्वर्गलोक शब्दित ले जाता है यह उदान वायु पुण्यन पुण्यम इसमें पुण्यम शब्द से मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट यौनि को लेना है द्वितीय द्वितीयांत पुण्यम ये शब्द लोकम का विशेषण होने से लोक है कर्मफल और उसका विशेषण पुण्यम ये होने से यह पुण्य शब्द शास्त्र विहित कर्म तथा उपासनाएं इनका जो फल है उसका परामर्शक है इनका फल है मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि इसलिए पुण्यम लोकम इस शब्द का अर्थ निकलेगा मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि नापयती तो यह उदान वायु मनुष्य शरीर को छोड़कर के जाने वाले जीवात्मा को मनुष्य शरीर में रहते हुए यदि उसने शास्त्र विहित कर्म और उपासना आदि किए हैं तो उसे यह उदान वायु उन कर्मों का फलोपभोग जिन मनुष्य यौनि की अपेक्षा उत्कृष्ट देवादि योनियों में होता है उन देवादि यौनि की प्राप्ति कराता है तो ये जो एक प्रश्न था चतुर्थ केन उत्क्रामती इसका भी एक उत्तर हो रहा है इसमें उड़ान वायु का स्थान बताते हुए जो केन उत्क्रामती यह चतुर्थ प्रश्न है कौशल्य का उसका भी उत्तर आचार्य पिपला जी इसमें दे रहे हैं यह उड़ान वायु मृत्यु के समय होकर ऊर्धोगामी हो होकर के जो पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य हैं उन्हें मनुष्य यौनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि प्राप्त कराता तो हो रहा है उदान वायु से केन उत्क्रामति उत्क्रमण का साधन कौन है तो साधन बताया उत्क्रमण कराने वाला उदान वायु और पापम वही उदान हा। पापम लोकम नयती।, लोकम नयती इन दोनों पदों की इधर भी अनुवृत्ति लाना तो ये उड़ान वायु मनुष्य जीवन में जो शास्त्र निषिध कर्म तथा चिंतन किए हैं और उनका शरीर छूटा है मानव शरीर तो मानव शरीर से निकाल करके उन्हें ले जाता है मनुष्य शरीर की अपेक्षा जो निकृष्ट निकृष्टोनी है <coughs> वह है पाप लोक यानी पाप कर्म का भोग जिस शरीर में होना है वह शरीर वो पाप लोक कहलाता है उसे नयति यानी प्राप यती वो प्राप्त कराता है पापी को तो मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि धर्मात्मा को प्राप्त कराता है उदान वायु और उदान वायु ही जो पापी हैं उन्हें मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि की प्राप्ति करा रहा है तो मनुष्य योनि की प्राप्ति किसको होती है तो कहते उम एव मनुष्यलोकम नयति उदान नयति इन पदों की अनुवृत्ति यहां पर भी लाना तो उदान वायु उभाभ्या पाप पुण्यपापाभ्या तो है जो पुन्य पाप है ये समान हो जा तो मनुष्यलोक नयती यानी प्रापयति मनुष्योनिकी प्राप्ति उदान वायु कराता है तो उदान वायु ही वर्तमान शरीर से उत्क्रमण करा करके शरीरांतर का प्रापक बन जाता है सभी को पुण्य पाप समान है मानो शरीर छोड़ने वाले का तो उसे मानो शरीर की प्राप्ति कराएगा पुण्य अधिक है पाप कम है तो देवादि योनी प्राप्त कराएगा पुण्य कम पाप ज्यादा है तो पशु पक्षाधि योनि की प्राप्ति कराएगा तो भाष्य है भाष्य को देखिए अथ यातु इत्यादि तो यातु इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार इदानिम उदान से वदन के न उत्क्र इति अ उत्तर आह यातु इति तो कौशल्य का जो चौथा प्रश्न है आचार्य जी के प्रति कन उत्क्रमते इस प्रश्न का उत्तर देते दे रहे हैं आचार्य जी और साथ साथ तृतीय प्रश्न में जो ये कहा था कथम वह आत्मान प्रभाज्य धारयती इस शरीर का धारण करता है तो इसका भी उत्तर दिया जा रहा है पंचम कंडिका से ही शुरू हुआ है और इसमें सातवीं कंडिका में जो पंच वृत्ति प्राण हैं उसकी पांचवी वृत्ति उदान विशेष उसका स्थान भी बताया जा रहा है इसलिए कहा इदानिम उदान से स्थानम वदन। तो उदान जो प्राण का वृत्ति विशेष है उसका इस शरीर में जो गोलक है स्थान है उसे बताते हुए चतुर्थ प्रश्न का भी उत्तर दिया जा रहा है यातु तत्र एक शतानाम नाडी एकशता मध्ये ऊर्धा तया एकया ऊर्ध्वसन उदान वायु आपाद आपदतलमकमकृत्तिर पुण्यन कर्मण शास्त्र भीतेन पुण्य लोकम देवादिथान स्थान, स्थान लक्षण नयति प्रापयती तो ये कहते हैं कि अनेकों नाड़ियों में से प्रधान जो 101 नाडियां हैं तीन प्रकार की नाडियां हैं ना प्रधान नाड़ी शाखा नाड़ी और प्रतिशाखा नाड़ी उसमें से प्रधान नाड़ियों की संख्या है 101। तो प्रधान नाड़ियों की 101 प्रधान नाड़ियों में से जो एक है सुसुमना नाड़ी उसे ही लेने के लिए उसका विशेषण है ऊर्ध्वगा तो एक शता नाम नाडी नाम मध्ये ऊर्ध्वगा या सुसुमनाख्या नाड़ी ऐसा अनुय करना तो 101 प्रधान नाड़ियों में से जो ऊर्ध्वगामी सुसुमना नाम की नाड़ी है तया मूल मंत्रस्थ एकया शब्द का अर्थ बताया जा रहा है तो एक या ऊर्ध्व सन ऊर्ध उदान इत्यादि में जो प्रथम पद है एकया वो एकया का अर्थ है प्रधान 101 नाडियों में से ऊर्धगामी सुसुमना नाम की नाड़ी और उस नाड़ी से ऊर्ध्सन ऊर्धोगामी होता हुआ उड़ान, उसे उड़ान कहते हैं ऊर्ध्वसन उड़ान। ये उड़ान शब्द की उत्पत्ति भी है एक प्रकार से तो उदानो वायु और उसका कार्य क्या है कहा रहता है निवास स्थान तो कहते हैं आपाद तल मस्तक वृत्ति वो पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहता है जीवित अवस्था में आराम करता है कुछ नहीं काम करता ये वाहक वाहन जैसे होता है, है? बाकी गैरेज में खड़ा रखते हैं और यदि किसी की सौ यात्रा निकलनी है तो निकालते हैं उसको ओ, मुस्लिमों का क्या जनाजा होता है वो स्मशान से वापस लाता है कि हाँ फिर कहीं ना कहीं रखते हैं फिर उसी में दूसरे को ले जाता है ऐसे जीवित अवस्था में उड़ान वायु का कोई काम नहीं और जब मरना होता है उस समय इस शरीर को शरीर में से निकालना है ना पूरे सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म शरीर के जो बाकी सारे तत्व हैं उन तत्वों को अपने अपने स्थानों से निकालना है तो उसमें यह भूमिका निर्वहन करता है उत्क्रमण कराने में इसलिए कहते उदाहन वायु आपाद तल मस्तकृत्ति संचरण वहां पर रहता हुआ क्या करता है तो पुण्य न कर्मणा शास्त्र पुण्यम लोकम स्थान लक्षण नयति प्रापयति <coughs> तो लोक है देवादी स्थान यानी देवादि की योनि उसे प्राप्त कराता है शास्त्रित कर्म उपासना के अनुष्ठाताओं को और पापे नद विपरीत न तद विपरीत में तत्का है पुण्य तो पुण्य कर्म से विपरीत कर्म तो पुण्य कर्म है शास्त्र विहित कर्म तो उससे विपरीत हो जाएगा शास्त्र विहित से विपरीत शास्त्र निषिध तो शास्त्र निषि कर्मणा पापम यानी नरकम अर्थात नरक के समान दुख भोगा जाता है जिस यौनि में ऐसी यौनियादि नयति यानी ये ऐसा क्रियापद यहाँ पर भी जोड़ना उभाभ्याभ्याम पुण्यपापाभ्या मनुष्यलोकम और जब पुन्य पाप उत्क्रमण करने वाले जीव का उत्क्रमण के समान उत, उत्क्रमण के समय समान होते हैं तो ऐसे जीवात्मा को फिर से मनुष्य योनि की प्राप्ति यही उड़ान वायु कराता है नयती अनुवर्त अन क्रियापद की अनुवृत्ति आएगी टीका में टीकाकार उभाभ्याम सम लिखते हैं कि अने पुण्या पुन्य, देवलोकम पापाधिके नरकलोक नयती पूर्व व्याख्यात उम्म का विशेषण सम प्रधान देने से ये पूर्ववाक्य के द्वारा व्याख्यात हुआ कि पुण्य अधिक होने पर और पाप कम होने पर देवलोक की प्राप्ति होती है यह पुन्नेन कर्मना ये पुन्नेन पुण्यम नयति इससे ज्ञापित हुआ व्याख्यान ये होगा और पापेन पापम का व्याख्यान होगा कि पापाधिके नरक लोकम नयती अब चार प्रश्नों का उत्तर हो गया दो प्रश्न अवशिष्ट हैं कौशल्य के आचार्य पिपलाजी के प्रति किए गए छह प्रश्नों में से आचार्य पिपलाजी ने चार का उत्तर दे दिया और दो का उत्तर देना बाकी है कथम बाह्यम विधत्ते आभ्यंतरम कथम आभ्यंतरच ऐसा होता है ना तो वो जो ये दो प्रश्न है बाह्य अध्यात्म जगत के बाह्य अधिदेव तथा अधिभूत जगत को यह प्राण कैसे धारित करके रखता है और बाह्य ये जो अध्यात्म कार्यक्रम संघातरूप जगत को भी प्राण कैसे धारित करके रखता है ये जो दो प्रश्न है इनका उत्तर देने के लिए अष्टम कंडिका है आदित्यो हवाई बाह्य इत्यादि इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार कि कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्म मिति अस्य आह आदित्य इति। तो कथम बाह्यमते इस प्रश्न का तथा इसका उत्तर आदित्य आह इत्यादि वाक्य से आचार्य पिपलाजी दे रहे हैं। कथम आध्यात्म ये जो टीका में लिखा है इसमें कथम अत्यात्मम ऐसा हुआ है वो तकार को धकार करना होगा अधि उपसर्ग है अति नहीं हा नए में ठीक है पुराने में अत्यात्मम है उसको अध्यात्मम करना होगा तो अष्टम कंडिका का उच्चारण कर लें <coughs> आदि वै बाह्य प्राण उदयती चाक्षुषं प्राणमु पृथिव्या देवता सैषा पुष्पनम अवष्ट्यारा यद सनोवायुर्व्या वै बाह्य प्राण उदयती तो ह वै ये दो निपात हैं प्रसिद्ध में तो आदित्यो यानी प्रसिद्ध आदित्य ऐसा लेना तो आदित्यो और हवय का अर्थ करना प्रसिद्ध बाह्य प्राण तो आदित्य ही बाह्य प्राण के रूप में प्रसिद्ध है बाह्य शब्द का अर्थ है अध्यात्म से भिन्न वो अधिदेव प्राण तो अधिदेव प्राण के रूप में आदित्य प्रसिद्ध है जो प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रजापति के द्वारा सृष्ट मिथुन है रई और आदित्य रूप रई और प्राण रूप बताया था ना रो प्राण कौन है तो आदित्य को बताया था प्राण अग्नि अदित्य ये मिथुन अंतपाति प्राण का अर्थ किया था आदि आदित्य अग्नि अत्ता इसलिए बाह्य यानी अधिदेव प्राण वो प्रसिद्ध आदित्य है जो बाह्य जगत का अभिधारण करता है चारों अभिता विधारण करता है चारों ओर से धारित करके रखा हुआ है बाह्य जगत को जिसने अधिदैव तथा अधिभूत जगत को धारण करके रखने वाला अधिदेव प्राण है प्रसिद्ध आदित्य अर्य प्रसिद्धादित्य उदयती अने उदग्छति पूर्व दिशा से उदित होकर के पश्चिमांचल के ओर जाता है और क्या करता है तो कते ये स ही यन चाक्षुषं प्राणम अगृहान उदयती ऐसान्वय करना तो ये ये सर्वनाम है बाह्य प्राण का परामर्शक बाह्य प्राण है प्रसिद्ध आदित्य बाह्य प्राण यानी अधिदेव प्राण तो अधिदेव प्राण को ये सह शब्द से ग्रहण करना है तो अधिदैव प्राण रूप जो आदित्य है वह ये नम यानि अध्यात्म अध्यात्म प्राण है कौन एनम प्राणम का अर्थ अध्यात्म प्राण वो कहा रहता है तो चाक्षुषम यानी चक्षुषी भव चाक्षुष तम चाक्षुषम तो पांच प्रकार के प्राण वृत्तियों में से प्राण नामक जो वृत्ति विशेष है उसका स्थान चक्षु स्रोत्र बताया है ना इसलिए चाकुष प्राण ये कहा तो अध्यात्म जो चाकुष प्राण है उसे अनुगृान उस पर अनुग्रह करता हुआ उदय उदयती उदग्छती तो अनुग्रह क्या है तो चक्षुस प्राण से नेत्र को भी लिया जाता है नेत्र इंद्रिय को भी प्राण शब्द गौण रूप से इंद्रियों को भी बताता है ना तो चक्षु इंद्रिय घने अंधकार में अपने विषय का ग्रहण नहीं कर पाता उसके लिए सहयोगी के रूप में प्रकाश की जरूरत होती है और ये जो बाह्य प्राण है प्रसिद्ध आदित्य अधिदेव प्राण वह क्या करता है कि चक, चक्षु इन्द्रिय को आ, अपने विषय ग्रहण में अनुग्रह करता है ने सहायता करता है प्रकाश प्रदान करके उसके विषय को आवृत्त करके रखने वाले बाह्य अंधकार को दूर करके विषय ग्रहण में सहायक बन जाता है यह अधिदेव प्राण सूर्य आदित्य और ये जो अपान वृत्ति है पंच प्राण है ना उसमें से प्राण वृत्ति तो रहती है चक्षु में स्रोत्र में वो बता और अपानुत्ति का स्थान पायुपस्थ है उस अपानुवृत्ति की भी अनुग्राहक देवता है उसे बताया जा रहा है कि पृथिव्याम या देवता सा ऐसा पुरुषस्य से अपान अवष्टभ्य अनु अवष्टभ्य अनुगृा वर्तते अगृहान अनु ये जो पद है ना पूर्व है चाक्षुषम प्राणम अनुगृण्ण यहाँ से अनुगृण्ण पद की अनुवृत्ति लाना वहाँ पुिंग है प्राण का विशेषण होने से यहाँ देवता का विशेषण होने से देवता शब्द स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होगा <coughs> अनुगृाना ऐसा ओ पृथ्व्या या देवता सा ये सा अनुगृाना और किस पर अनुग्रह करेगी तो पुरुषस्य अपानम अनुगृाना ऐसा लगाना तो पुरुष के अपान नामक वृत्ति पर अनुग्रह करती हुई पृथ्वी में जो देवता है वह अनुग्रह करती हुई क्या करती है अवष्टभ्य का अर्थ है अपानम अवष्टभ्य अपने वश में करती है पृथ्वी में रहने वाली पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवता है वो है अग्नि इसलिए यहाँ पर पृथ्वी या देवता सा ऐसा इन सरो नामों से ली जाएगी अग्नि देवता तो ये पृथ्वी के अधिष्ठात्री देवता के रूप में पृथ्वी में रहने वाली अग्नि देवता क्या करती हैं तो पुरुष यानी शरीर मानव शरीर इस मानव शरीर में पायु उपस्थ रूप गोलक में रहने वाले प्राण के अपान वृत्ति विशेष पर अनुग्रह करती हुए रहती है और कैसा अनुग्रह करती है तो प्राण अपानम अवष्टभ्य अपान वृत्ति को अपने अधीन रखती है अपने अधीन करके रखती है अपने वश करके रखी रखेगी और फिर उससे जो है शरीर गिरता नहीं है जैसे बांस आदि को कोई सीधा खड़ा करना है तो खड़ा कर लो गाड़ो नहीं तो गिर जाएगा इसे खड़ा करते ही डंडा लेकिन गाड़े बिना भी सीधा खड़ा रह सकता है यदि उसके चारों ओर से रस्सियों को ऊपर से बांध करके कहीं जमीन में बांधा जाए अलग से इसी के साथ बांध दिया जाए तो बीचों बीच में वो खड़ा रह सकता है सीधा डंडा गाड़ी बिना भी ऐसे ही ये जो पृथ्वी में रहने वाली देवता गुरुत्वाकर्षण के रूप में क्या करती है कि प्राण वृत्ति को खींच करके रखती है खींच करके रखेगी और उससे जो है ये शरीर गिरता नहीं है वह बना रहता है खड़ा है तो खड़ा रहेगा बैठा है तो बैठा रहेगा नहीं तो गिर जाएगा ये ये अनुग्रह है शरीर विधारण रूप अनुग्रह शरीर को चलते चलते में गिरने नहीं देना बैठा है तो बैठे रखना खड़ा है तो खड़े रखना चल रहा है तो चलते रहने देना ऐसा नहीं तो जोर की हवा आ जाए तो उड़ करके चला जा और कहीं गिर जा लेकिन ऐसा नहीं होता बिना सहारे के भी वो खड़ा रहता है ना गिरता नहीं क्योंकि जैसे सीधे रखे हुए बांस में बंधी हुई रस्सी आदि उसे गिरने नहीं देती खींच करके रखती है ऐसे ही नहीं गिरने देती इस शरीर को यह देवता अपानवृत्ति को अपने अधीन करके ये यह यहाँ पर बताया कि पृथ्विया या देवता सा ऐसा पुरुष से अपान अवस्टभ्य वर्तते ऐसे लगाना कि अवस्टव्य यहां तक ही है कि अपान वृत्ति पर अनुग्रह करते हुए ये पृथ्वी में जो देवता विद्यमान है वह शरीर पर शरीर का विधारण रूप अनुग्रह करते हुए रहती है और ये जो समान है प्राण का प्राण कैसे धारण करता है बाह्य जगत को अपान कैसे धारण करता है तथा आ, समान कैसे धारण करता है सब को बताना है तो ये बताया जा रहा है दो का तो अनुग्राहक देवता दि बताया गया प्राण का अनुग्राहक देवता है आदित्य और आप का अनुग्राहक देवता हुई अग्नि देवता और ये जो है समान इसका अनुग्राहक देवता बताया जा रहा है वायु को तो वायु एक आ, विशिष्ट वायु है बाहर भी जैसे शरीर के अंदर एक अध्यात्म वायु है उसे प्राण कहा जाता है और इस प्राण के भी पांच वृत्ति भेद हैं उसमें अपान वृत्ति और प्राण वृत्ति का जो स्थान बताया उसके बीच वाले स्थान में रहने वाला समान वायु है अध्यात्म में ऐसे यहां पर प्राण वायु की अनुग्राहक देवता और अपान वायु की अनुग्राहक देवता का जो स्थान है इसके बीच वाले स्थान में रहने वाला जो वायु उस वायु को समान वायु की अध्यात्मगत समान वायु वृत्ति की प्राण वृत्ति की अनुग्राहक देवता माना जाता है अधिदेव स्वरूप होगा उसका वो तो पृथ्वी और सूर्य सूर्य तो है दिव लोक की अधिष्ठात्री देवता इसलिए उसका स्थान माना जाएगा लोक पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवता अग्नि है वो हो गया पृथ्वी स्थान वाला अपान वृत्ति का अनुग्राहक तो समान वृत्ति का अनुग्राहक ये पृथ्वीलोक और दिव लोक के बीच वाला जो लोक है वो बीच वाला लोक कौन है वो बीच वाला लोक है अंतरिक्ष लोग आकाश भूर और स्वह के बीच में जो भूआ है उसे यहां पर आकाश शब्द से लेना और आभ्यंतरा इस शब्द से आभ्यंतरा ये शब्द है ना अभ्यंतरा आकाश ऐसे लगाना तो अभ्यंतरा शब्द से उस लेना है अंतरिक्ष लोक को जो तीन व्याहृतियों में भू नाम की व्याहरीति है वो है अंतरा शब्द से ग्राह्य द्यावा पृथ्वी यो यद अंतरम ही गीता में आता है ना तो वो अंतरा है भूअलोक और उस भूलोक में स्थित जो वायु उसे यहाँ पर आकाश शब्द लेना। अभ्यंतरा आकाश और आकाश शब्द यहाँ पर आकाशस्थ वायु का परामर्शक है जैसे मंचाक्रोशंती का अर्थ है मंच पर विराजमान प्रवक्ता बोल रहे हैं जोर जोर से ऐसे ही तो वहां मंच शब्द का अर्थ है क्रोशन क्रिया के कर्ता के रूप में मंचस्थ लक्षण से प्रवक्ताओं को लिया गया ऐसे यहाँ पर आकाश शब्द से लक्षणा से आकाशस्थ वायु को लेना तो दीवलोक तथा पृथ्वी लोक के बीच में जो आकाश है अंतरिक्ष लोक है तस्थ वायु ये अभ्यंतरा यद आकाश शब्द का अर्थ निकलेगा अंतरिक्ष लोकस्थ वायु वो हैं अधिदेव में समान वृत्ति के तरह अनु समान वृत्ति का अनुग्राहक देवता पृथ्वीलोक निवासी देवता तो अपान वृत्ति का अनुग्राहक चाक्षुष प्राण का अनुग्राहक हैं आदित्य वो है दिवलोक निवासी देवता दीवलोक की अधिष्ठात्री देवता ऐसे अंतरिक्ष लोक की अधिष्ठात्री देवता है वायु और वो है समान जो अध्यात्म में समान नामक प्राण वृत्ति उसकी अनुग्राहक देवता इसे कहा जा रहा है अभ्यंतरा यद आकाश तो अंतरिक्ष लोकस्थ जो वायु है वह अधिदैव है और उसका अनुग्राह्य है अध्यात्म में समान तो समान इसमें है। समान और शब्द से तो ग्राह्य है अनुग्राहक वायु दोनों में समानाधिकरण प्रयोग हुआ अभेद मान करके अनुग्राह अनुग्राह में अभेद मान करके लेकिन यह ऐसा समझना कि की समानम अनुगृ वर्तते जब अर्थ करेंगे तो सामान ये प्रथमान्त है उसको द्वितीय में परिवर्तित करना समानम सुगृहणान का अनुवर्तन लाना तो साम अहान वर्तते वह अध्यात्म नाभिस्थ सामान वृत्ति पर अनुग्रह करता हुआ अंतरिक्ष लोक में स्थित है ऐसा लगाना और तो वायु यहाँ पर वायु का कोई विशेषण नहीं पूर्व में अभ्यंतरा यद आकाश यह तो समान वायु के अनुग्राह वायु विशेष को बताते समय अंतरिक्षलोकस्थ वायु ये विशेषण था और यहाँ विशेषण रहित तो सामान्य वायु को वायु शब्द से लिया गया वह व्यान है का व्यान का अनुग्राहक है तो अधिदेव में जो सामान्य वायु है अंतरिक्ष लोक का अनुग्राहक देवता रूप वायु नहीं वो विशेष वायु है और सामान्य वायु है सर्वत्र संसार में व्याप्त वायु वो है अध्यात्मगत पंचवृत्ति प्राण में से व्यान वृत्ति का अनुग्राहक ये वायुर्व्यान से बताया जा रहा है इसलिए लगाना कि वायु व्यानम अनुगृान वर्तते तो बाह्य जो वायु सामान्य है वह अध्यात्म में व्यान वृत्ति पर अनुग्रह करता हुआ स्थित है यानी व्यान वृत्ति का अनुग्राहक है उन दोनों में अनुग्राही अनुग्राहक भाव है तो चार का अनुग्राही अनुग्राहक भाव यहां पर बताया अध्यात्म चाक्षुष प्राण और अधिदेव में दिव लोक की अधिष्ठात्री आदित्य देवता इनमें अनुग्रही अनुग्राह लोक की अधिष्ठात्री और अपान वृत्ति में अनुग्राही अनुग्राह भाव इधर जो है अंतरिक्ष लोक की अधिष्ठात्री देवता वायु विशेष और अध्यात्मगत नाभिस्त समान नामक जो वृत्ति विशेष उनमें अनुग्रह अनुग्राह अनुग्राहक भाव और बाह्य वायु सामान्य जो अधिदैव में है वह अनुग्राहक है और अध्यात्म में अनुग्राह है व्यान नामक वृत्ति विशेष इनका अनुग्राह अनुग्राह भाव अब बचा है उदान पंचवृत्ति में उदान वृत्ति विशेष और उस वो अनुग्राह्य है उसका अनुग्राहक बताया जाएगा तेज सामान्य को बाह्य तेज को वो बताया जाएगा नोमकंडिका में तो इस प्रकार ये जो अध्यात्म पंचवृत्ति प्राण है उसके अलग अलग वृत्ति के अनुग्राहक अधिदेव में अलग अलग पांच है क्रम से आदित्य अग्नि वायु अंतरिक्षस्थ वायु और वायु सामान्य और तेज ये अनुग्राहक है ये अनुग्राहक जो है अधिभूत जगत के धारक है और अध्यात्म जगत के धारक हैं अनुग्राह्य रूप अनुग्राहक रूप तो अधिभूत जगत को धारण करके रखता है और अनुग्राह जो रूप है प्राण का वह अध्यात्म जो कार्यकरण संगत है उसे धारण करके रखता है शरीर को ये यहाँ पर बताया जा रहा है कथम बाह्यम अभिधत् कथम अध्यात्मम इसका उत्तर देते हुए भाष्य आ रहा है अष्टम कंडिका का इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल अनंत अनध्याय है परसों